सूत्र हैं है? है? है? है हिंदी, हिंदी तो क्या हुआ माँ मा कहा प्रथवाद कहाँ से है म नहीं उसमें लाइन पर रहता है मल में लाइन देना पड़ता है अब लाइन देता न, नहीं देता जीवती तो वंशेयुवा वंशे, युवा। वंशे, युवा। वंशे जीवति दु जीवती पौत्रादेदपत चतुर्था तद युवसम सैत वंश पिताद जीवती पिता पितामह प्रताम जीवित रहते समय पौत्र का जो अपत्य होगा पौत्र होता है तृतीय उसका अपत्य चतुर्थ आदि तद युव संज्या युव संज्ञ एव गोत्र संघ नहीं होकर युव संज्ञ हो जाएगा गोत्राद्यू न्यस्त्रिया गोत्रा गोत्राद दूसरा पद्य क्या है यूनी, क्या होती यूनि स्त्रियापत में गोत्र प्रत्यन्त ही प्रत्यय होगा योन गोत्र प्रत्याद प्रत्यय सै स्त्रि तो नुव संज्ञा पौत्र का अपत्य यदि स्त्री है लड़की है तो वहाँ युवा संज्ञान नहीं है गोत्राद युनी युनी युवा यूनिपत्य युवापत्य अर्थ में जो आप प्रत्यय करेंगे तो गोत्र प्रत्यात्तादेव प्रत्यय गोत्र प्रत्यांत, प्रत्य। प्रत्यांत पहले होने के बाद फिर युवा प्रत्यय होगा प्रत्यय होगा योच्च पक्ष्यात गोत्रेय यं तदंताों षष्ठियोज योत्रो योग तदंता पंचमी षष्टियो षष्टि यँंत यँंत फक हो जाएगा यं तो हो यंत हो तो उसे तो फौक हो जाएगा गोत्र प्रत्यन्त होने के बाद फिर फौक हो जाएगा युवापत्य अर्थ में पहले कहता है था या अलग है तो उसका लुक होता है तत्कृत बहुत में यहाँ गुत्र में या और अंत में प्रत्यय गोत्र यौ यौ यंत यय और यदअंत से फक हो जाएगा युवापत्य अर्थ में ऐसे गर्ग से गोत्रापत्यम गर्ग शब्द से क्या प्रत्यय होगा गर्ग हो जाएगा के बाद उसके करेंगे तो गर्ग शब्द से प्रत्यय होगा गार्ग्य से होगा गार्ग्य से होगा गार्ग से यंत होने का ना फौक प्र हो जाएगा फौक का कार हल उसके फौक सूत्र आदेश करेगा आय नीय फड़ खाम प्रत्यदि नाम प्रत्याधि नाम फ छ कितने पांच आयन आगे आयन क्या ए आयन ए इन इन इन क्या आयन इन क्रम से होगा प्रत्याधि फस्य आयन ढस ए खस इन छ घस ये एकार को आदेश होगा आयन और का आयन आयन ये फि अदंत हो जाएगा गर्ग से युवापत्यम गार्ग बनाने के बाद हो गया है। फक फक हो जाएगा आयन गार्ग्य में अकाय से चलो पहुंच जाएगा गार्ग्य आयन में आयन में मिलेगा गार्ग न तो हो जाएगा अटकुवां से गार्ग्याय गर्ग का युवापत्य दक्ष का अपत्य दक्ष से अपत्यम क्या बनेगा दाची दक्ष से गोत्रापत्यम क्या बनेगा दाक्षी दाक्षी होने के बाद यंत है तो यंत होने से तदन फक हो जाएगा फक हो जाएगा आयन दाक्षायन बन जाएगा दक्ष युवापत्य दाक्षायन ये यंत होने का उदाहरण यह अंत का उदाहरण गार्ग्यायन हो गया अत निया। अत पहले न अभी आया दक्षत अपत्यम दाक्षी बन जाएगा अपत्यार दाक्षी पहले नहीं आया था दाक्षी नहीं आया था बाह आदिभ्य बाहुआदि गण में पढ़ते शब्द से भी यहाँ प्रत्यय हो जाएगा अदन नहीं होने पर भी बाहुनामे <coughs> बाहुर्पत्यम बाहु शब्द बाहु से य हो जाएगा बाहु अगर इ बाहू के उपकार के गुण करने क्या सत्र और गुण अवाद्य से बाह भी बन जाएगा आदेश बुद्धि तो पर्जनबद्ध आ रहेगा उडुलम लम्न अपत्य उडुलम है नाम उडु लोमन विग्रह हो जाता उडून एवं लोमान नक्षत्र चमकीला लोम वाला तो उडु शब्द ही प्रथम तो उडु अपत्यम तो उडुलम्यम तो बादिगण में पठित सिंह हो जाएगा उडुल गुपधातु लोपन है उडुलमन अगर ई नस्त आदिया, से टी लोक हो जाएगा आदिवासी की बृद्धि हो जाएगी किस तसे ततीतोम औोम इ औडुलोमी प्रथम औडुलोमी औुलोमी ही दि, दिवचन क्या बनेगा औडुलोमी बहुचनेती लगेगा लोम्नो प्रत्ये बहुत सोकारो वक्तव्य हो, हो। आ, लोमन लोमन शब्द के अंत में हो तो अपत्यर्थ में बहुत सोकार बहुत सही अकार प्रत्यय हो जाए अपत्यर्थ में अकार हो जाएगा तो यह होने से तो औडुलोमी बना था अकार हो जाएगा तो उडुलोमन क्या क्या उडुलोम नस्ते से टीलो पजा उडुलोम आद्य से वृद्धि नहीं होगी अकार है अकार में अय आधे नहीं उडुलोम अदंत है बहुजन में क्या बनेगा उडुलोमा हविष्कार रूप बनेगा ओडुलोमी उडुलोमा हितिया में क्या बनेगा ओडुलोमी उडुलोम तृतीया बनेगा इधर बोलो तृतीया हैं लोमेना बोल उमे चतुर्थी बोलो ये लाइन चतुर्थी होती, चतुर्थी कैसे ले नहीं ठीक नहीं है चतुर्थी भी होती बोलो चतुर्थी कोई कौन बोलता है? जोर से बोलो दो दो। हमको पता चला ना कौन बोलता है उधर हम करके नहीं बोलो क्या लू करो एक बोलो नहीं मैं चतुर्थी को से नहीं क्या एक आगे हा कहीं सर बोलो बोलो नहीं एक बोलो जिसको पूछते चुप हो जाते इधर से कुछ जब पूछते तो चुप हो जाते कोई उधर कोई बोलेगा कौन बोलेगा इस्लामी एक नंबर बोलो बोलो हाँ इस्लामी कोई बोल सकते बोलो क्या उमय क्या बोलते हो जोश बोलो नहीं ठीक नहीं हाँ ये द्वितीय लाइन में आप रुको छोड़ करके देवानंद से आगे पीछे कोई बोलो नहीं वाह रुको रुको अब नहीं बोला दोबारा रुको अब दूसरे नहीं बोलो हाँ तृतीय लाइन में कोई बोलो ब्रह्म सर्प से लेकर के आप रुक जाओ कोई है उधर लाइन में आ बोलो लो आगे बोलो नहीं तो कंत हाँ, क्या बोलो बोलो फिर बोलो नहीं क्या बोलो पंच ए है बोलो नहीं बोलो ष्टी बोलोर मप्तमी बोलो आकृति गणय अंत्य पठित शब्द सेन्न आनंद गोत्रो गोत्रे ये तनुशयस्तेभ्यो अपत्य अत्र गोत्रे अयेभ्यो का अर्थ के भ्य विद्यादिभ्य विद्यागण पठित शब्दों से अय प्रत्येक किसी अर्थ में होगा गोत्रे और इनमें जो अनुषिभिन्न शब्द है ऋषि का शब्द नहीं उनसे आनातरी होगा ये तर अन्वशय तेभ्यो अपन मपत् आनते बाकी तो तु मतलब गोत्रे है विधशब्दे विधशब्दे ये नहीं है अनशय इसलिए विद से गोत्र गोत्रपत्यम वैद विध गोत्रपत् वैद अन्स्य अत्र ये अन्वित अपथ्य अन्यत्र गोत्र तो अपत्य तो विधि तो है अनुष्य नहीं है अनुष्य नहीं होने से गोत्रापत्य हो जाए विध से गोत्रम वैध गोत्रापत्य विध ऋषि अनुषि है अनुष्य हो तो क्या अर्थ होता तो तो है किस अर्थ में अपत्य होता है और गोत्र अर्थ ऋषि है वैध वैदो आगे अयंत तो है ना ये सूत्र पहलाया है है पहले अयोश्च योश्च अयंत और अयंत है तो, तो तत्कृत बहुत से अय का लोप हो जाएगा तो बनेगा वैद वैदो विदाह विदाह में अयं का लोप किस हुआ तो द्वितीय कैसे बनेगा बोलो एक कोई बोलो जोर कर बोलो ठीक है कोई बोला तो जोर से बोलो चुप चुप करते बोलो बोलो नहीं ये तो गलत हो गया तृतीया बोलो नहीं कर बोलो तीतिया जाओ नृतिया बोलो बैदी बेदई बोलो तेतिया Hmm, चतुर्थी बोलो दे दे नहीं विदे ऐसा नहीं बोलना बोलो पा... आगे वाला पंचमी बोलो, बोलो। हैं जोर से बोलो क्या विदे भीक है षठी विद्यमी में व्याम आता है बोलो वैद्य क्या पौत्र ये पुत्र है ऋषि ऋषिवाचक नहीं ऋषि है तो अपत्य अर्थ में तो पुत्र से अपत्यम पौत्र पौत्र पौत्र पौत्र Uh, युवाप गोत्रापत्य यु, नहीं है अपत्यर्थ है तो ये जो यही था गोत्रापत्य में आया, आया, लुक होता है कहा था अयंतम अयंतम से गोत्रे गोत्र नहीं होने से यहाँ लुक नहीं हुआ पौत्र पौत्र पौत्रा द्वितिया में क्या मेगा <laughs> द्वितिया भी बोलो किसने बोला आपने बोला तृतीया बोलो पौतरन पोत्रा. तृतीय में क्या बोलते हो? पौतरा बार बोले इतने प्रकार हो जाएगा फिर पूछो तो तृतीया व्यक्ति क्या बनिया? नहीं तृतीया क्या बोला पवतन न हलनते है है। तो क्या बोले पवतन हाँ ऐसा बोलना पड़े यार संस्कृत है क्या बोलेंगे द्र दौत्र आगे बोलो क्या बोलते हो अपत्य में शिव से अपत्यशो पर आदि बुद्धि की सूत्र से क्या बोलो क्या बोलेंगे बोलो तद्धि पहले यश चला गया बुद्धि हो गया शाइब पहले वृद्धि तदित समय समाधि तदित सामाधि की परस नहीं न, देखो कित है पूर्व है देखो अष्टाध्याय कौन सा यसे देखो तो अष्टाध्यायीज कहा कितने नंबर है तो किति तथित तो सचहा दोनों तो पास पास है तो कारण कुछ कह दिया है? तो, तो को खाली लिखते समय लिख दिया कितने छ चार तो छी तो ये तीच के पीछा तो दोनों ही पर रहे तथित तो सचमा दे किच प्रत्य सापे दोनों हो गया भी ये कि तीचे तथित इसमें पहले आया था प्रक्रिया समय में में लगाया था इसमें मूल्य में नहीं नहीं मूल्य में प्रक्रिया नहीं इसमें तो जाने तो पहले लग गया है। उसमें उसमें उस क्या दिया था हाँ समास में आया था पूर्वश्याम शालाम भ तो वहाँ क्या दिया था तदिते सोचा माधे पर्वशाल यसे पर्वशाल पहले तदिते सोचा माधे आधे ऐसे बुद्धि से तिच पर्वशाल हाँ ऐसे दोनों में कोई इसमें तो आप नहीं देखेंगे कोई विशेष नहीं है एक स्थान में कुछ भी नित्य है वृद्धि पहले कार्य तो ऐसे चले गया ऐसे चला गया तो वृद्धि होगी आद्य से बुद्धि के साथ ऐसे का कोई बाध्यवाद का नहीं और दोनों प्रत्यक्ष सापेक्ष है इसी के अनुसार तो दे दिया पहले सूत्र दे दिया तथित शौचा माध्य बुद्धि से आदो अश दे दिया श्र का देकर सीधा पर्वशाला बना दिया तो आद्य त्य बुद्धि पहले करके ऐसे चला गया इसके प्रकार तो तथित शौचा और किति दोनों एक प्रकार है यदि तथित शौचा मद आगे लगा कितिचे पहले गया पीछे लग गया तो बाद में लग गया इसमें कोई पर है जब पर नित्यांतर का उपादान उत्तर उत्तर बोलियो बर होने का तद ही तो सचमा दे कि पहले लगाना चाहिए जहां जो प्राते नहीं अंत लोप होने के बाद भी अंत्यविधि क्या नहीं उपदा उपदाबुद्धि तो का तो रहेगा किंतु पहले तद्द्य सामाधि किति चौपा उनका लग जाएगा तदित्य स समाधि हो कितिच हो पहले लग जाएगा उसके बाद लग गया लगेगा यशीच और जो तदित्य सचमाधि भी बाधक होता है ठीक है आदिबुद्धि अंत्योपदा बुद्धि बाधते अंत्यबुद्धि उपदाबुद्धि को बाध करता है जहाँ अंत्यबुद्धि प्राप्त हो अचुणिति सूत्र से उपधा वृद्धि से प्राप्त है उसके बाद करते तथित शौच मेंद आदि वृद्धि होती इसलिए पहले ही यही लगेगा तथित शौचमादे हो किच हो पहले लगेगा उसके बाद ऐसे चलेगा ये क्रम है ठीक है क्योंकि अब यदि अंत्योपावृद्धि कहेंगे प्राप्त है किंतु सर्वत्र नहीं अकार का लोप हो जाएगा तो अंत्योवृद्धि प्राप्त नहीं है इसे ठीक है तथित शौचमादे कितीचा तीच पहले लगेगा जहाँ जो प्राप्त है और यह शिचे बाद में लगेगा गंगाया गौ, अपत्य शैव गंगा गौ, गंगाया अपत्य में बिग्रह दिया है गंगा स्त्री पर ढक के है गंगा या गंगा से अपत्यम शिवादिशि गंगाया हाँ तो ठीक तो उस गाने पढ़ने से स्त्री भी ढक थे कि सूत्र है ही है तो तो गंगा स्वदूष में होने से अनु हो जाएगा गंगा बन जाएगा आदि से वृद्धि हो होकरेगी ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्य ऋषि अंधक वृष्णि और कुरु में द्वंद्व समास द्वंद इनसे भी अन्न हो जाएगा ऋषि भी वशिष्ठ वासितः आद्य से बुद्धि असैच विषा मित्र से पत्य वह स्वामी आदि से बुद्धि तदित्व आदि अंधके स फल कस्य अपत्यम स्वा ये अंधक वंश का नाम है वृष्णुवंश में वसुदेव अश अपत्यम वासुदेव कुश में नकुलपत्य नकुल सहदेव से पत्यम सहदेव ये जैसे नकुल सहदा आदि में वसुदेव में भी सफल के में सर्वत्र वशिष्ट में भी विषमित भी अर्ण करने के बाद अचूनति से अंत्य की वृद्धि प्राप्ति है प्राप्त है अतित स्वचा मध्य आदि आदि वृद्धि प्राप्त है तो एक वार्तिक है आदि वृद्धि वार्तिका नहीं ज्ञापित तो होता है एक अनुसता शिका गण में पुष्कर सद शब्द का पाठ है पुष्कर सदे पुष्कर तीर्थ विषय से सीध अतिथि पुष्कर सद आचार्य उनका आपत्त्य बनाने के लिए पु में उकार की वृद्धि सद में अकार की वृद्धि करने के लिए के आदि अनुसत्यदिभ्यस्य सूत्र है आदि गण में पठित शब्दों की उभय पद की वृद्धि होती है आदि वृद्धि द्वितीय पद की भी आदि वृद्धि होती यदि पुष्कर सद के आकार को अतपुधा बुद्धि शब्द से सूत्र बुद्ध से बुद्धि हो सकती अप के उकार को आदि ततित स्वसाम से वृद्धि हो सकती तो उभय पद वृद्धि करने के लिए पुष्कर शब्द शब्द का पाठ अनुशत्य के आदिगण में नहीं रहता तो अनुशतिक आदिगण में पुष्कर शब्द को रखने का अभिप्राय है सत्य के अकार को अतुधा से वृद्धि नहीं होगी तो ये ज्ञापक हो गया अनुशति के आदिगण में पुष्कर शब्द का पाठ हो गया ज्ञापक आदि वृद्धि अंत्यवृद्धि को रूपदावृद्धि को बाध करेगा अंत्य अंत्यवृद्धि प्राप्त होता है अचुणती से उपदावृद्धि प्राप्त होता है अथबुधाया अथबुधा अध्वधा कैसे सहद सहदय में तो नहीं सफल सफल कहीं नहीं इसमें तो नहीं है से प्राप्त नहीं, नहीं। शिव में प्राप्त है शिव से अपत्यशव बना अंत वृद्धि प्राप्त है अचुनिति नहीं शिव में भी प्राप्त नहीं हलंत होगा तो होगा अत्यादि वृद्धि भी कहा होगी हलंत श्रद्धि में होगा और अचूर्ण से अंत वृद्धि प्राप्त है सब स्थान में अंत वृद्धि नहीं होकर आदि वृद्धि होगी इस नहीं होता है और गुण आदि लगता है मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया मातु संख्या संभद्रपूर्वा संख्या संभद्रपू करके संख्या भद्र संख्या संभद्र पूर्व संख्यासुभ्र संख्यासद्र यस्या पूर्व युत सा संख्या तस्य उत संख्या संभद्रपूर्वा तूर्व समक भद्रपूर्वक शब्द को उत हो जाएगा संख्यादि पूर्व से मातृशब्द से उदादेशतादेश हो जाएगा और अनु प्रत्यय से अन प्रत्यय तो प्राप्त है अन प्रत्यय के साथ ऊत किया क्या अन्यय और ऊतादेश दो, मात, मात्रोरअपत्यम द्वयो मात्रोरपत्यम यहाँ अपत्यर्थ में अनु प्रत्यय करना है पहले तद्धिता तो उत्तर पद समार से समारोह हो जाए समास हो जाएगा द्विओस मातृओ समास होने के बाद फिर अन् हो जाएगा द्विमात्री अगर अन् और मातृ के री को ऊ तो उ हो जाएगा रपर हो जाएगा उर् हो जाएगा आदि से बुद्धि द्विमातुरृणामम यास होकर सर्णमातृ अ ऋ को उ आद्य वृद्धि हो जाएगा तीत तो सोच सण मातुर बन जाएगा छः माता का अपत्य सन महातुर कौन माल में कार्तिक सम सम मातृ सम्यं समय समीच समीची सम, सम, समीचीनाया समीची माता मातुर अपत्यम तो संतृ अपत्य में अन् उर् आद्य वृद्धि बुद्धि सम भद्राया मातुरपत्य में इस प्रकार समाज सर्वत्र पहले होगा तद्धित स्व नहीं क्या तद्धितार्थ उत्तरपत्य समाह तद्धिता और मातु तूत हो जाएगा अण हो जाएगा आदि से वृद्धि हो जाएगा स्त्रीभ्यो ढक स्त्रीभ्य बहुवचन दिन से स्त्री प्रत्यांत शब्द लेना स्त्री प्रत्याभ्यो ढक से आते स्त्री शब्द से नहीं त्रिप्रत्यांत शब्द जिते में सबसे ढक हो जाएगा बीनता शब्द हे ताप है बीनता बीनता प्रत्यम ढक हो जाएगा ढक को ए आदि आय न से गीत से कित से आद्य से बुद्धि वैनता एय यश लोप वैनतेय गरुड़े विनता से तो गरुड़े कन्या कनी न कन्या शब्द को कन आदेश हो जाएगा कन्या शब्द स्त्री प्रत्यन्त है ढक हो जाएगा और कनिन हो जाएगा ढक नहीं अन्न दिया है अन्न प्राप्त था किंतु कन्याया कन्या कन्हिन क्या अनुभूति ढक नहीं उसका पर नहीं ये तो एक सौ बीस एक सौ एक सौ सोलह है त्रिव ढक उसका पर है अन्य अनुभति चाद अन्न तो अन् प्रत्यय और कानीन आदेश हो गया आदेश बुद्धि यश कानी न कन्या का प्रत्यु अविवाहित तो, कहानी का नहीं व्यास करना है नृता बसा ने